तो सबसे पहले सकाते हैं पूरे पक्ष वो तो कहते हैं तो मंत्र भाग है और हमारे मत है कि जितने भी मंत्र वेद में तो किसने किसी कर्म से संबद्ध कर्म का मंत्र लक्षण क्या करते हैं प्रयोग और में प्रयोग मैंने अनुष्ठान कोई आगा अनुष्ठान है उसमें जो विभिन्न क्रियाएं होती है तो उसमें जो पदार्थ क्या होगा द्रव्य और देवता इन्हीं के स्मरण कराने के लिए ही वो मंत्रों का क्रम होता है मंत्र हटा हुआ होता है तो मंत्र बोलते जाते हैं और तो द्रव्य और देवता उपस्थित होते जाता है पैसा स्थान क्रम से करते जाते हैं ये देखते हैं लो? आप लोग देखते हैं पंडित लोग कैसे कराते हैं रुद्री पाठ है और छोटे पूजन करानी है पूरी उसको मंत्र अटा हुआ है और उस मंत्र से किस देवता आना है क्या द्रव्य डालना है सब उसे उमंत्र के आधार पर उपस्थित होते जाता है उसे क्रम से करा देते हैं। प्रयोग हुआ त्यागारिक उसे संवेद है द्रव्य देवता उन पदार्थों का स्मरण कराना ही मंत्र का काम है आत्मज्ञान मंत्र, कहां से आ गया आप जो है वेदांत बता रहे हो कि सब आदि परिषद जो है मंत्र है इन मंत्रों से भी ब्रह्म ज्ञान हो रहा है हो सकता है एक बात यह है और दूसरी बात संपूर्ण वेद हमारे मत में क्रियापर होता है आमना ऐसे क्रियार्थक ये है। जो क्रियापरक नहीं है क्रिया में उपयोगी नहीं है वो ऐसे कह दिया। तदर्थ वेदभावंती सर्वे था, क्या कर दिया तो इसीलिए कहना है कि किसी ने किसी प्रकार से इन मंत्रों को कहीं न कहीं घुसाना चाहिए कर्म नहीं होगा तो कहना है जप कर। के रूप में जोड़ दो किसी भी यज्ञ में जप के रूप में इसको जोड़ दिया जाएगा जैसे खाली समय रहता यजमन क्या करे खाली में बैठे बैठे नींद आ जाएगी उसको नहीं जब करो इसको पाठ करो पाठ करेगा तो कर्म कफल बढ़ेगा उपासना उपासनावसात जो है कर्म कर्मफल बढ़ेगा जपांग भी माना जा सकता है इत्यादि को यहां पर पूर्व पक्षी बोलेगा और उसे खंडन करेंगे नहीं, नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता इसलिए भाषकर कहते थे कि ईशावासिम इत्यादि मंत्र कर्म सुविनियुक्ता ये प्रतिज्ञा है ये कैसे है कर्म में इनका विनियोग नहीं हो सकता कर्मसु अविनियुक्ता क्योंकि उनका अनुमान था ईशावास्य इत्यादि मंत्रा पक्ष पक्षा मंत्र क्या है पक्ष है कैसे हैं कर्म शेषा कर्म विनियुक्ता शेषको विनियुक्त बात बातें की चीज कर्म के अंगेण विनियोग होना ना विनियुक्ता शेषा अंगा हा। ऐसे वैसे मंत्रा मंत्र कर्म विशेषाह मंत्र यथा ईशेत्वर्जे इत्यादि मंत्र अनुमान उन्होंने कर दिया ये भी मंत्र है ईश्वर मंत्रों को पक्ष दिया साध्य कर्मशेष हेतु तो है दृष्टांत, तो दृष्टान बिल्कुल अनुमान सही है इससे कहीं कुछ गड़बड़ भी दिख रही है इतने तरह मंत्र तर तर कर्मशेषतम बन जा रहा है ईशे तौर तो इत्यादि देख रहे हैं अच्छी ऐसा अध्ययन करके क्रिया का अंग उन मंत्रों को जोड़ा जाता है तब इन मंत्रों को भी किसी न किस क्रिया का के जोड़ दिया जाएगा ये जब कहा तब सिद्धांत भाषाकार ने कहा कि नहीं नहीं इत्यादि जो मंत्र कर्म सो अवियुक्त और दूसरा कर्म शेषक और हेतु भी हो सकता है यह कोई प्रयोजन नहीं है कहीं नहीं लिखा है कि इसको जानने वाले को मोक्ष हो जाएगा ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा कोई फल आया है क्या तो इत्यादि है, तो है अर्थवा कहना एक और है और हेतु किया हमने पृथक प्रयोजना भावा एक हेतु तो इनका कोई पृथक प्रयोजन न होने से लोग कर्म का शेष करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा वेद में एक आधी मात्रा भी व्यर्थ नहीं हो सकता अठारह तो मंत्र कैसे वर्त हो जाएगा इसे निश्चित रूप प्रयोजन न होने से कर्म का जो मुख्य प्रयोजन है स्वर्ग आदि है ज्योतिर्मा इत्यादि कोई प्रयोजन नहीं था इसलिए जब अंग मांगे ना जब करते हैं उसका जब मैं डाल दिया उसको उनका जब किया जा सकता है और वेद में गायत्री मंत्र भी है संध्या का बना दिया आपने उपरिषदों में पूरी 24 गायत्री उपरिषदों में मिलता में। उपरश्यों में उपरश्यों में है अलग अलग उपरिषदों में है नारायण परिषद में कई सूर्य सूर्योपरिषद में सूर्य गायत्री अलग अलग है इसलिए यह सब गायत्री मंत्र भी किया वास्तव में उपरिषदों के अंदर उसको लेकर जाकर जब का अंक बनाया कि नहीं बनाया संध्यार रुपी, संध्यार रुपी का अंग बना आपके द्वारा भाष्य लिखना व्यर्थ है उचित नहीं लिखना नहीं चाहिए अव्याख्या अतएव इन मंत्रों पर व्याख्यान करने कोई जरूरत नहीं है क्यों परिश्रम कर रहे हैं एक कर्मी सकूंगा ऐसे कहने वालों के प्रति जवाब देते हुए कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है कर्मकांड से पृथक प्रयोजन कर्मकांड से पृथक अन्य कोई प्रयोजन का ना होने से तब कहते हैं कि भाई फिर सिद्धांति जब कह दिया कर्म से अविरुक्ता फिर तो का लक्ष्य क्या है तात्पर्य किसमें फिर ये बताओ कर्म विनियोग नहीं करोगे इनका क्या होगा इनका प्रयोजन क्या निकलेगा तब कहते हैं प्रकाशकता ये जो है तेषाम ईशावासम इत्यादि मंत्राणाम ये जो मंत्र है अकर्म शेष से जो कर्म का शेष नहीं है ऐसे कौन आत्मा उस आत्मा का यथार्थ प्रकाशवाद आत्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशन करता तो है। करते आत्मा के यथार्थ और प्रकाशन से क्या फल निकलेगा आत्मा ऐसा है ऐसे जानने से क्या भूतार्थवाद है ना ये फिर तो भूतार्थवाद मानना पड़ेगा वस्तु का स्वरूप प्रकाशन करने वाले वेदभाव को क्या मानते हैं भूतार्थवाद अर्थवाद किन प्रकार के है ना गुणवाद गुणवाद रूपा है अनुवाद रूपा है क्या जरूरत है अग्नि जो है ठंडी का दवाई है पशु भी जानता है आप चौराहे प्याग लाकर ताप के चले जाते लोग उसके बाद आपने देखा है? वहां पशु चारों तरफ बैठ जाते तो जाता है लोग तो चलेगा हमारा काम है हम कहेंगे इसको उन्हें भी पता अग्नि हिमत से क्यों बोल रहा है व्यर्थ है ना अनुवाद रूप अर्थवाद प्रसिद्ध का ही का कथन कर करना अनुवाद रूप अर्थवाद और ये चीजें हैं जो आपका भी स्वरूप कथन कर रहा है वज्रहस्तो पुरंदरो इंद्र शब्द मंत्र आया वो क्या है भूतार्थवाद है वस्तु के स्वरूप कथन करने वाला स्वर तो संग्रह बताया था तीन प्रकार के गुणवाद अनुवाद और भूतार्तवाद। रूपी तीन प्रकार के अर्थवाद होते हैं इसलिए सब भूतार्तवाद में चला जाएगा यदि आप ये कह रहे हो कर्म का शेष नहीं है ऐसे जो ये आत्मा का यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करता है वस्तु का स्वरूप कथन करने वाला भाग हो गया वेदभाग अत वे अर्थवाद कोटी में चला जाएगा और अर्थवाद हमारा क्या होता है क्रियागा हो जाता है कि अर्थवाद के बिना शाब्दी भावना होती नहीं है पहले बोल चुके हैं अर्थवाद जितने भी क्या होता है प्रशंसा विधि का प्रशंसा के माध्यम से निंदा के माध्यम से आपको प्रवृत्ति के प्रति कारण कराने देने वाला ये भी फिर कर्मांग ही हुआ तब भी वस्तु का स्वरूप कथन करने से तभी ये सारा मंत्र जो है ही हो जाएगा शाब्दी भावना यही तो कहा ना ये पुरुष प्रवृत्ति का कारण जो है लिंग कर्ण और उसमें जितनी बार अर्थवाद प्रशंसा और निंदापरक ये सब उसमें अनुय हो जाता है कर्मांग रूपेण हो गया ये पूर्व पक्षी कहेगा कर्मशेषता वो जो सिद्ध करते हैं उनके पास छह प्रमाण है सिद्ध करने के है ना श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समय श्रुति में भी अंगत्व अवबोधक श्रुति श्रुति तीन प्रकार के मानात्री विधात्री और विनियोगी विनियोगिश्रुति को यहाँ विनियोग करने के लिए होता ही है वो इसे विनियो त्रिश्रुति या अंगत्ता श्रुति भी कहते उसको दूसरा लिंग प्रकार वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इन छह प्रमाणों के आधार पर वह हर चीज के शेश शेष भाव निर्णय लेते कौन किसका अंग होगा यह निर्णय लिया जाता है उनका कहना है यहां पर भी इसलिए अर्थवाद अर्थवा करता का, का माध्यम से जोड़ते सारे उपनिषद को इसलिए भी इनकी अलग व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है एक और का बना तब बते ना ऐसा नहीं कह सकते हो क्यों या आत्मन शुद्धत्व पाप विधत्वत्त नित्यत्व शरीरत्व सर्वतत् वक्षण क्योंकि इसकी जो यथार्थता था भी क्या है वास्तव में ये जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप होता है तो वह शुद्ध है वह शुद्ध होने से तुम्हारे कर्मों से जन्म पाप पुण्य से संबंध नहीं है यह कहने का मतलब तो कर्म से इसका हुआ जिस आत्मा के स्वरूप कथन किया जा रहा है वह आत्मा का स्वरूप कैसा है शुद्ध है शुद्ध होने का मतलब है पाप पुण्य से असंबद्ध है ते हुए स्पष्ट करते हुए अपाप विधत्व अपापों से विद्ध नहीं है, युक्त नहीं है और एकत्व, नित्यत्व सर्वग तत्व आदि यह आठवे मंत्र में आएगा वक्षमाणम अष्टम मंत्र में सपरगा चुक्रम उस मंत्र में आ जाएगा सर विनियोग तो पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है आप आठे मंत्र में जब समझाएंगे तो वहां भी हम देख लेंगे आपको आप प्यार करेंगे हम उस समय भिड़ेंगे थोड़ा अब यहाँ जो प्रवर्तमान में जो हम कह रहे हैं कि हम कर्मशेषि के पर कर देंगे इसे यहां में क्या हो रहा है शाखाम छिपती जोड़ ले जाता है तो क्रिया कांग बन जाता है उस प्रकार जो हम आपसे कहें विनियोजक प्रमाण है क्या इन मंत्रों का विनियोजक प्रमाण क्या है जैसे नी है वैसे यहां पर किसी से जोड़ सको किसी क्रिया के साथ ऐसे जोड़ने वाला विनियोजक बोधक साक्षात अंगत ग करने वाला कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है तब वेगा लिंग प्रमाण से कर लो जिसे बरिल देव सदना दामी दामी काटना तब व्यक्ति काटने में ओ कब कुशा जब काटते हैं उसमें इसको इस्तेमाल कर देंगे ऐसे शब्दगत तो सामर्थ्य क्या शोरवा, है निरपेक्ष निरपेक्षर श्रुति शब्द सामर्थ्य लिंगम श्रुति कहते हैं? निरपेक्ष की अपेक्षा की बिना स्व सामर्थ्य अर्थ का उधन करने का नाम श्रुति होता है जैसे ददना ज्योति ददनामी तृतीय है कर्णत्व तो स्पष्ट हो गया होंग अंग है वो दधी स्पष्ट से दो रहा है वहां अन्य प्रमाणों के अन्य की अपेक्षा लेकर के ले अंगत्व का निर्णय करने की अपेक्षा नहीं है और यहां ऐसा नहीं है बर्रदेव सदनम दामी यहां आपको अंगत्व का बोधक सामर्थ्य खोजनी पड़ी ये शब्द सामर्थ्य है दामी मैंने लवण अं कुरिया तेर है ना अब लवण अं कुरिया कर दिया तो भाई किसका लवण करें किसको काटे शब्द सामर्थ्य से आप अपेक्षा करेंगे उस वस्तु को जिस वस्तु को काटना है तब प्रकरण में देखेंगे ऐसा कोई चीज है कि वहां काटने लायक चीज काटने लायक चीज है फिर कुछ आगे बिना कोई कर्मकांड होता नहीं दर्भ चाहिए ना इधर उधर बिछाएंगे तो, तो हविश रखेंगे तो हवेश आसन करना है जिस हवेश ढकना है नहीं को काम आता है और पवित्र भी बना देते हैं उधरी से सारा कर्मकांड इसके बिना तो होना नहीं है वो काट के कैसे लाएंगे ऐसे काट के लाएंगे तो याद का तो उपयोग नहीं है वो तो इसे ये मंत्र के द्वारा संस्कारित करते हुए सामर्थ्य से बह लवन बवन में जैसे विनियो होता है कनुषास्त्रता के प्रकाशन हो जाती है वैसे यहाँ पर भी हो कद ऐसा यहां भी नहीं आशंका कर सकते क्योंकि किसी रूप में न ये आत्मा जिसके यहां कथन हुआ है पूरे 18 मंत्र में जिस वस्तु का कथन किया जा रहा है वो क्या है वो आपका है वह किसी भी प्रकार से क्रिया के साथ सकता कि क्रिया के साथ कौन हो सकता है वस्तु जिनका चार से एक हो जो उत्पाद्य हो वो क्रिया संबंधी हो जाएगा जो आप हो संस्कार हो या विकारी हो चार ही है उत्पाद्य और आप्य संस्कार्य विकार्य ये चार प्रकार में से किसी एक प्रकार का जो वस्तु हो तो उसका साथ क्रिया आप कर सकते कुछ ना कुछ क्रिया हो सकता है क्रिया संबंधी हो सकते हैं ये आत्मस्तु है। ऐसा है जैसे विशेषज्ञ है जैसे नित्यत्वरी से ज्ञापन हो रहा है निकारी है न आप्य है न संस्कार है शुद्ध है तो संस्कारी कहां से होगा संस्कार भी नहीं है एकत्वा से वह प्राप्ति नहीं है प्राप्य होता है स्वभिन द्वैत होना चाहे द्वितीय होगा तो प्राप्ति होगा तो, हो तो संस्कार भी नहीं है प्राप्ति भी नहीं है अशर्य कार्य भी नहीं है वो कह दिया तो उत्पाद भी नहीं है अति किसी भी प्रकार से आप पर वस्तु जिसका यह प्रकाशन किया गया से वह क्रिया हो नहीं सकता इस शब्द में वो सामर्थ्य नहीं है अंगत अंगतना जोड़ने का सामर्थ्य आप किसी भी शब्द में से नहीं मिल सकता है आपको ये तात्पर्य है अगर कर्मशेषा भावात्थ तद्या केवल कर्म के अनुपयोगी है इतना ही नहीं बल्कि कर्म के विरुद्ध भी है यह क्योंकि जब आश्चरी तत्व कर्म तत्व कह दिया गया तो कर्म विरोधी हो गया कि शरीर ही कर्म के उपयोगी है असर्वगत कर्म कर सकता है सर्वगत कहीं कर्म करेगा आकाश को कर्म करेगा जो परिच्छिन्न होगा वह कर्म का कर्मान्वी हो सकता है जो है वह अपरिच्छिन्न तो हो नहीं सकता तो सर्वगत के द्वारा यह स्थापित करते हैं ये जिस वस्तु का बोध कर्म का कर, साक्षात विरोधी तत्व है इसलिए कर्मांक कर हो पाएगा ये कर्म विरोधी हो वह कर्म विशेष नहीं हो सकता इसलिए भी यहां अंगांगी भाव नहीं हो सकता है शुद्ध अहम स्वभावतः आमगिरी कारते हैं इसलिए शुद्धो अहम स्वभावत मैं शुद्ध हूं स्वभाव से न आगंतु के नापी पाप नगंतुक ना पापों से भी वास्तव में संबंध नहीं होता जिला ब्रह्मसूत्र के संबंध भाष्य में लिखते हैं न ना अनुमात्री नापी कहीं पर है लेना संपत्ति गुणे नवा, नवा। पदार्थ के गुण या दोष से मात्र भी संबंध सातम के साथ होता है जब आगंत पापस का संबंध होना है असंभव है सर्वत्र एको सर्वत्र एक सर्वत्र का मतलब क्या होगा सर्वत्र का तात्पर्य है सकल उपाधियों में कवित्व विशेषण भाष्य आठवें मंत्र में उस कवित्व की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने उत्पादन दृष्टि होता है क्या सर्वत्र एक है उससे भिन्न नहीं है कोई दृष्टा आदि अशरीर सर्व शरीरावच्छिन्न एक है अत वो स्वयं शरीर वाला नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न ना किस शरीर वाला होगा जो सकल शरीर में व्यापक है उससे कोई एक शरीर संबंध माना नहीं जा सकता है या नहीं सभी शरीरों में आकाश है अब हम कहें आकाश अमुक शरीर वाला है इसे कैसे कह दोगे इसलिए कहते हैं एक के साथ समझ जोड़ना भी असंभव है अकायम इत्यादि वक्षण मंत्र को लेकर दिया अशरीरम यदि जानन न ना कटाक्ष नापिक्रम्चक है इसलिए कटाक्ष बहाने से भी काक्वा भी निर्देश नहीं हो रहा है कहीं भी किसी प्रकार से अठारह मंत्रों में से किसी मंत्र को लेकर के कर्मशेषत्व जोड़ना असंभव है काकवा निर्देश पूर्ण कथन सीधे ने होता है कटाक्षपूर्ण कथन किया जा सकता है वो भी नहीं अतएव किसी भी प्रकार से अंगांगी भाव में जोड़ने की चेष्टा नहीं करना है तमणा विद्धि युक्त एवं ये कर्म स्विनियोग्य तीलिए वह कर्म के साथ विरुद्ध होने के कारण से ये सो धर्म क्या शुद्धत्व अपनी वजह से आत्मा का जो सर्वे होने के कारण कर्म के साथ विरोधी हो गया अतएव युक्त हम कह रहे हैं कि इस इन मंत्रों का कर्मों में विनियोग न किया जाए कहते क्योंकि विनियोग करने का अनेकों प्रक्रिया से प्रक्रिया ये भी है फलवत् अफलम तदंगम है ना फलवान के सन्निधि में अफलवान वाक्यों को संग बना देता है आप नहीं था वर्णन नहीं है और एक किसरे किसी चालीसवाध्याय उन्तीसवाध्याय में कोई कर्म होगा या कोई उपासना होगा वो फलवान होगा ना फलवान की सन्निधि में पठित होगा ये फलवान के सन्निधि में पठित इन वाक्य हो अफल अंग तद उसका अंग हो जाएगा इसलिए 29वें अध्याय में चाहे उपासना हो चाहे कर्म हो जो भी होगा उसका यंग हो जाएगा अब इसको क्या कहेंगे आप उस उपासना में या उस कर्म में इसको मंत्र का पाठ करने से आपका पुण्य बढ़ेगा ये है ना कर्म विशिष्ट उपासना से फल आधिक केवल कर्म से पितृ लोग जाके आएगा उपासना शिव कर्म से ब्रह्मलोक भी जाएगा और कोई जुर्म लौटेगा वहां से न लौट न लौटने की संभावना बनती है इसलिए अच्छा ना वहां जाकर मुक्ति तो पाएगा मुक्ति का रास्ता तो बन गई इसे सारे मंत्रों को उन्तीसवा उनचालीसवें अध्याय में कथित कर्म उपासना का अंग मना करके वहां जप करने से वो उपासना और प्रबल हो जाएगा और प्रबलता से वह उत्तरायण मार्ग अधिकारी हो सकता है इसलिए यह कर्म हो जाएगा ये पूर्व पक्ष का नहीं नहीं नहीं एवं लक्षणम आत्मन याता उत्पाद्य रूप तब भी होता ही ये आत्मा जिसका ये वर्णन कर रहे आने जाने वाला होता तब न पुत्री होगा वो हो। ये आने जाने वाला ही नहीं ये करता भी नहीं भोगता भी नहीं है नहीं एवं लक्षणम आत्मनोयातात्म इस प्रकार के लक्षण वाला जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप है वो उत्पाद्य नहीं हो सकता उत्पाद्यम नहीं एवं लक्षण मात्र नहीं उत्पाद्यम नहीं विकार्यम नहीं आप्यम नहीं संस्कार्यम, नहीं कर्त भोग रूप वाह ये कर्म विशेषता जिस आदर पर आप कर्म विशेष बनाना चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि तो जाने वाला होता तो मान भी देते इन मंत्र को वहां पढ़ लेगे और वहां जो कर्त आत्मा है उसका ये वर्णन है ना कर्ता रूपी आत्मा का ये वर्णन मानते हम तो कर्ता पुण्य को आधान कर देता और उस पुण्य आधान होने से वो उत्तरायण मार्ग अधिकारी हो जाता लेने आत्मा जिसका वर्णन कर रहे हैं चालीसवें अध्याय परिषद में इसे कर्तृत्व ही नहीं है और किसी लोक आदमी भोग करना तो भोक्तृत्व भी नहीं है इसलिए इनको वहां जब करने से भी उस जब करता भूता जो कर्माधिकारी उपासनाधिकारी लाभ तो है नहीं तो क्यों करेगा वो व्यर्थ कर तो नहीं सकता है ना इसे उसकी प्रशंसा भी होता है इससे मान लो तो भी मानी जाती बल्कि अगर तो अकर्ता है अकर्ता को अकर्ता कह देना गाली देना हुआ प्रशंसा क्या हुआ अब करे मैं ऐसा कर्म कर रहा हूं इससे मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा अगर तो तुम तो करता ही नहीं हो तुम ब्रह्मलोक जाओगे ऐसे कर दोगे तो उसका सारा बेचारे का सारा जो, जो जोश है एकदम ठंडा हो जाएगा नहीं अब कोई जैसा आप सेवा कर रहे अरे क्यों कर रहे हो बेकार कर रहे हो सेवा कुछ नहीं मिलने वाला है इससे अब दिमाग में जब कुछ नहीं मिलना है तो क्यों करूंगा आएगा ना दिमाग में। तो वैसे यहां पर भी होगा ना जब ये जब जान लेगा वो जिस आत्मवर्णन मंत्रों में वर्णन किया जा रहा है वो, वो मेरे को करा करता है तुम आ भोगता है तुम तब तो उस मंत्र को जपेगा ही नहीं सुनना भी नहीं चाहेगा यही होता है। बहुत लोग जो वेदांत क्यों सुनना नहीं चाहते अरे मई नहीं रहूंगा तो क्या फायदा होगा वो कहते मैं रहूंगा नहीं आनंद भोग नहीं सकता मुझसे अलग कोई आनंद नहीं रहेगा वो हमेशा अपने से अलग चीज देखना चाहता अनुभव करना चाहते अनग्रुप हो जाओ नहीं मानते क्या फायदा है हम ही नहीं रह जाएंगे हम कौन को अनुभव करेगा करेगा? अपने आप को अनुभवीता के रूप में अलग रखना चाहते हैं फिर मुक्त भी होना चाहते हैं में रह करके सर्व दुख से परे होने नहीं होना भी चाह रहे तो कैसे होगा अधिकतर लोग ऐसा ही इसमें किसी को समझ में नहीं आती आते वेदान ठीक नहीं बोलते दृष्टांत समझाओ समुद्र नदी जो समुद्र में चला जा रहा है नदी समुद्री हो गया इसी में नदी की तृप्ति नदी इसमें तृप्त होता है तभी तो इतना भाग रहा है नदी क्यों भागे वो आप रोकते हैं उसको तोड़ के निकलने को कोशिश करता है क्यों कर रहा है स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है स्वर्ग प्राप्त करना ही लक्ष्य है वह अपना नाम और रूप सब लय कर देना चाहता है कदा ऐसा चाहिए <laughs> लोग ऐसे कहते हम हम अभी ना रहे हमारा नाम नहीं रह गया रूप नहीं रह गया कुछ नहीं रह गया ऐसे हम नहीं बनना चाहते हमें ऐसा आनंद अनुभव करना चाहे हम भी रहे और भगवान भी रहे ऐसे लोगों के लिए क्या वो किसी कर्म में इन मंत्रों का अनुरूपण जब करेंगे नहीं हो इसे कहते हैं कर्तृत ये है जब इनमें से एक भी रूप नहीं हो सकता जिनके अगर तुम कर्म बनाना चाहते हो वो यही छह चीज है जिनके बनाना चाहोगे इन छओ में से एक भी नहीं क्रिया संबंधी चार है कर्त संबंधी दो है क्रिया संबंधी चार उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम है ना और कर्त समित कर्तव तो, क्यों इन में से एक भी नहीं रह गया तो कर्म विशेष कैसे हो सकता है बताओ ये पूछा किंतु आपात प्रतिपत्ति रही एकादृशी निर्णु कर प्रवृत्ति किंतु उल्टा होता क्या आमगिरी पंक्ति कह रहे हैं कि भाई आपात प्रतिपत्ति परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी आपको कर्म से निवृत्त करा देता है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी सुन लिया आपातः गलती से सुन लिया कहीं तो भी क्या हो जाता है वैराग्य कर्म अनित्य कर्म फल अनित्य है छीने पुण्य मर्तिषंधि सुन लोग तो अपने आप वैराग्य हो जाए कर्म करने से आपातः प्रतिपत्ति रपी एक इस प्रकार का जो आत्मा की यथात तो स्वरूप का जो ज्ञान आपातः प्रतिपत्ति हो जाए ज्ञान हो जाए तो अभी निर्णध्यव कर्म प्रवृत्ति कर्म प्रवृति को वो रोक कर्म से विरक्त कर यह कर्मशेष उत्पाद दृष्ट हो दूसरी तरह समझना चाहते हो तो जो कर्मशेष होता है या तो उत्पाद्य होता है जैसे की जैसे की पुर्णाशादी और पूर्णाशादी गर्थ कहते हैं कि पूर्णास में क्या होता है पिष्ट पिंड है पीसा हुआ आटा आदि से जो है पूर्णास को बनाया जाता है उत्पाद होता है वैसे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है बनाया जाए आत्मा का आत्मा को शुद्ध किया जाए ऐसा भी कुछ नहीं होता है उत्पाद भी नहीं है और दूसरा विकारी मान लो, कहते भी नहीं कंडन आदि विकार आर रहा जैसे सोमलता है उसको काटी जाती है कंडनम कुट्टनम, ये सब किया जाता है तब रस निकाली जाती है सोमलता का रस निकाल आप विकारी है ऐसे आत्मा को निचोड़ के क्या निकालेंगे काट के के कूट कुछ करके कुछ नहीं होने वाला है इसलिए विकारी भी नहीं है आप यो आप ही कौन है मंत्रादि वो भी यह नहीं है कि गुरुमुख से आप पढ़ के प्राप्त करेंगे और आत्मा भी कहीं से प्राप्त करने किसे प्राप्त करने वाली चीज नहीं है गुरुमुखा वैसे भी आत्मा नहीं हैं वृहि वृहि आदि आदि आदि आदि क्या क्या है है ऐसे क्या न करके आप शुद्ध करते हो वैसे भी आत्मा को किसी प्रकार शुद्ध किया शुद्ध देव व्यापक व्यावर्तम आत्मयाथात्म से कर्मशत्वर्त इत्यादि व्यापक का व्यावर्तन करने से व्याप्ति का भी व्यावर्तन हो गया उत्पाद्य व्याप्ति तरह उत्पाद कर्मशेषत्म तरह उत्पाद्य मतम यह व्यक्ति बनेगा मैंने उत्पाद्य आदि एक नहीं होना चाहिए तो वो कर्म का शेष हो जाता है जो उत्पाद्य उत्पादन आदि का योग्य नहीं है उत्पाद आदि में से एक भी नहीं होता है का शेष भी नहीं होता ऐसी व्याप्तियों वो, वो हो आत्मा अतएव वह व्यापक का निवारण हो गया तो अपने व्यापतिवृत्त हो गया जब निश्चय हो जाए या वन्य नहीं है तो युवनी ये बावा, पा, वन्य बात धुमा बात व्यापक का अभाव निश्चय हो जाए तो अपने व्याप्ति रूप धून का अभाव सिद्ध हो जाता है यथा तथा यहाँ पर भी क्या हो रहा है उत्पाद्य अभाव निश्चय जब हो आत्मा में अतिव्याप्ति कर्म विशेषत्व का अभाव भी सुख सिद्ध हो जाता है यह तात्पर्य चलो ठीक है उत्पाद्य संस्कार आदि कुछ भी नहीं है किन्तु कर्तृत्व भोक्तृत्व तो है अहम कर्ता बोलते हैं सभी लोग अहम भोक्ता कर्तृत्वभोक्तृत्व सन्न नहीं चाहिए कद भी निर्वजकता तद आत्मताप्यकर्तृभक्तृच ये मम इदी साधन तथा मैं कर्तव्य अहंकारावयपुर प्रसर कर्तृन्वय से ही एक मदिह साधना मेरा समहत साधन है देव मया कर्तव्यं इसलिए मैंने मेरे को करना चाहिए इति अहंकारान्वय पुरसत जो व्यवहार होता है कर्तृत्व तो, वह वा कर्तृत्व में आत्मा में संबद्ध नहीं है कर्तन वह सियादितिप्पण है कर्तव्य कर्तृत्व न कर्म संबंध आत्म कर्तृत्व ना भी कर्म का संबंध आत्मा में नहीं हो सकता थी नंबर तब अंतिम तो ननो जप उपयोगित्व अन्य प्रमाण से आदर्श ना अरे और किसी प्रकार से ना भी हो उत्पादक भी नहीं है कुछ भी नहीं है कि कर जप करने काम तो आएगा ये मंत्र न तब तो कर्म हो जाएगा जप उपयोगित्व जप हुम फट इत्यादि मंत्रों के समान निरर्थक शब्द भी जब के काम आते हैं नीचे हुम हुई निरर्थक शब्द जप मात्र उपयोगित्व अन्य से प्रत्यक्ष है और जो प्रत्यक्षादि आदि प्रमाण से दर्शनार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण भी आत्मा के प्रति इसलिए इन मंत्रों को सीधे आज जप आदि में उपयोगित्व न कर्मशेष बना ताव कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता सर्वासाम उपनिषदाम आत्मथ निरूपण नहीं गीता नाम मोक्ष धर्मांवरत् कहते हैं कि वह सारे उपनिषद एक हजार एक सौ अस्सी उपनिषद ये सारे के सारे उपनिषद जो है आत्मा के यथार्थ रूप का निरूपण करके ही स्वार्थ बोध करा करके क्षीण हो जाते हैं अति वे अन्यर्थ नहीं हो सकता निरूपण वो पक्ष अ I mean, like और... वो तो है इसी कारण क्या होता है इसमें कि जितने भी मंत्र वेद का चाहे स्मृतियां, स्मृतियां है शिष्ट स्मृतियाँ हैं आप पाठ करने से ही पारायण कर लो ये शिष्ट पुरुषों की लिखित का भी पारायण जिसे कैलाश से शुरू किया था ना भाष्य पारायण करो मोचनों का पारायण करो उतना ही नहीं हमका जो भाषाकार का भी छीड़े लोगों ने जो स्तोत्र बनाया ये स्तोत्र, ये वो स्तोत्र, उनका भी पाठ करोगे तो भी वो आपकी उपरिषदों के साथ उसमें भी है ना इसीलिए क्या होता है आप जो स्वरूप की स्मृति दिलाएगा वो आप अर्थ को न जानते हुए करते रहेंगा, तो भी इतने दिन वह लाभ देगा उसका मतलब यह नहीं है कि वह जपार्थ ही मुख्य लक्ष्य है उसका इसका कहना है जपार्थम एवं अस्तु नान्य अर्थम हम कहते नहीं नहीं मुख्यमंत्रो आप यार्थ बोधनम गौणम जपाद्य हमको आपत्ति नहीं पाठ करो होगी कोई हमें विरोध नहीं है लेकिन यह कहना है कि का पाठ करना ही मुख्य है प्रयोजन का जब करना ही मुख्य प्रयोजन है उपरिषद का जब करके अंतरण शुद्धि ही मुख्य लक्ष्य है उपरिषदों का ऐसा आप नहीं कर सकते उपरिषदों का मुख्य लक्ष्य क्या है आत्मा के यथार्थ निरूपण करने में ही उसका मुख्यार्थ उपक्षय हो जाता है और गौण रूपना आप किसी भी रूप में उसके इस्तेमाल कर सकते हैं इतना ही नहीं के स्मृति की बात प्रशोधन की नहीं स्मृति जैसे गीता और मोक्ष धर्मांच मोक्ष धर्म कथन करने वाले मोक्ष संबंधी तत्वों का कथन करने वाले अन्य कोई भी स्मृति होगा वह सारे के सारे चीजें आत्मा यथा करके ही हो जाते हैं है। अतव नहीं हो सकता मुख्य फल इसका जो है यही होगा आत्मा का जैसे उसमें अभी गीता में पढ़ रहे थे ना अग्नि कर रहा है करते करते कर वैराग्य हो गया तो फिर क्या होगा वो अंतर्गण तीर्थ हो गया अब वो निष्काम कर्म मान लिया गया सकाम कर्म भी बीच में कामना त्याग्न मात्र हो जाता है यहां पर भी है ये जो प्रषदे हैं इनको पढ़ करके आप अपने यथार्थ स्वर्ग को बोध कर लें तो ठीक है बहुत तो अच्छी बात है अप्रोश अप्रोषानुभूति हो जाए अप्रोषानुभूति परोशियान हो जाए तो भी ठीक है और दोनों के लाभ बुद्धि नहीं है तो भी ठीक है पाठ करने से सुनने से अंतरण शुद्धि होती रहे लेकिन मुख्य फल क्या होगा वो तो निश्चित है एक ही होगा वो गौण अवान बने को मान सकते हैं अधिकारी वेदात और बुद्धि का सामर्थ्य वेदात आप अलग अलग हो जाएंगे इन पूर्ण रूप करना क्या चाहता है पूर्व पक्षों का व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है आत्म यथार्थन तो कर करने को जरूरत नहीं है ये तो कर्म का शेष ऐसे तो है। है कर दिया छुट्टी कर क्या करने जा रहे है। तब है? नहीं, नहीं इसका मुक्ति फल आत्मा, आत्मा की कराना। और का फल क्या है वो भी बताएंगे आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व अशुद्धत्व कर्माणि विहितानि इसलिए उपाध्या और अशुद्धत् सब जो कैसे है ये सब लोक बुद्धि सिद्धम विद्यवादी उपाध्याय कर्माणी विहिता लोक बुद्धि सिद्ध आम आदमी का बुद्धि में जो सिद्ध है कि मैं करता हूं भोगता हूँ अनेक है भेद है इत्यादि अशुद्ध हो पापयुक्त उनके लिए उनकी ही बातों को अनुवाद करके वेदन कर्म कांड का विधान किया है